देवी भागवत आठवां स्कंध अंधता मिश्र, और नरकों का वर्णन नारद ग्राम में अथवा जंगल में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को भी जीवन की इच्छा रहती है मुनिवर काम मोहित मनुष्य नरबली के द्वारा भैरव यक्ष आदि का यजन करते हैं अथवा जो स्त्रियां नरपशु का मांस खाती है वे मरने के पास रक्षोग नरक में गिरते हैं। नारद ग्राम में अथवा जंगल में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को भी जीवन की इच्छा रहती है जिन प्राणियों का जीवन विश्वस्त व्यक्तियों पर निर्भर है उनको उन विश्वस्त व्यक्तियों में से जो फुसला अपने पास बुला लेते हैं और मानव अपने मनोरंजन के लिए उनके बदन में काटे चुभाकर अथवा रस्सी आदि में बांधकर कर कष्ट देते हैं उन्हें मरने पर यमदूतों की प्रेरणा से शूल प्रोत नामक नरक में गिरना पड़ता है उनके सभी अंगों में शूल आदि चुभाए जाते हैं उन्हें भूख और प्यास की असह्य पीड़ा होने लगती है कंक और बटेर आदि तीखी चोच वाले पक्षे जहाँ तहाँ उन्हें नोचते रहते हैं उस समय उन्हें अपने पूर्व रूपवत पूर्वकृत पापों की स्मृति होती है विप्र जो क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य सर्पों की भांति प्राणियों को उद्विग्न करते हैं वे मृत्यु के उपरांत दंदसूक नामक नरक में गिराए जाते हैं वह पांच मुख और सात मुख वाले सर्पों से पूर्णतया भरा रहता है क्रूर स्वभाव वाले सर्प बिलों में रहते हैं जब प्राणी वहां पहुँचते हैं तब वे तुरंत उन्हें काटने लगते हैं जो पुरुष किसी अन्य व्यक्ति से अंधेरी कोठरी अथवा प्रकाशहीन घरों में रहने के लिए विवश करते हैं वे इस कुकर्म के फल स्वरूप अवतारोध नामक नरक में पड़ते हैं उन पापी मनुष्यों को यमराज के स्वयं अपने हाथ से वैसे ही अंधकार में स्थानों में रखकर विशैली अग्नि के धुएं से कष्ट पहुँचाते हैं जो भी स्वयं गृह का स्वामी होकर अपने यहाँ समय पर आए हुए अतिथियों को पाप नेत्र से इस प्रकार देखता है मानो उन्हें भस्म ही कर डालेगा मरने पर उस पाप दृष्टि वाले पुरुष को भी यमराज के सेवक नरक में ढकेल देते हैं उस नरक में काक कंक वट और गिद्ध आदि बहुत से क्रूर पक्षी वज्र के समान चोचों से सुशोभित होकर रहते हैं वे सहसा उस नारकी व्यक्ति की आंखें निकाल लेते हैं इस परिवर्तन के कारण ही यह नरक पर्यावर्तन नाम से विख्यात हुआ है जो इस जन्म में अपने को धनाढ़ मानकर अभिमान में अत्यंत चूर हो दूसरों को टेढ़ी आँखों से ही देखता है जो सबके प्रति शंका किए रहता है तथा धन कमाने और खर्च करने की चिंता जिसके मन में कभी दूर नहीं होती जिसका हृदय और मुख सदा सूखता रहता है जैसे कहीं शांति नहीं मिलती तथा जो यक्ष की भांति धन की संरक्षा में ही धन की संरक्षा में ही लगा रहता है वह अधम मनुष्य मरने के पश्चात अपने किए हुए बुरे कर्म के के के प्रभाव से यमराज यमराज दूतों द्वारा नरक में में गिराया जाता है के अंचर, घन में चिपके रहने वाले उस व्यक्ति के संपूर्ण अंगों को सूत्रों से दर्जों की भांति देते हैं देवर् नारद पाप कर्म करने वाले मनुष्यों का यातना भुगतानी के लिए इस प्रकार के सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में बहुत से नरक हैं ऐसा समझना चाहिए कुछ ही बतलाए गए हैं और बहुतों का नाम ही नहीं लिया है मुने ये सभी नरक महान दुखप्रद हैं पापी मनुष्यों को इनमें जाना पड़ता है धर्मपुराण पुरुष सुखदायी लोगों में जाते हैं मुनवर मैंने जिस प्रकार देवी के पूजन का रूप और आराधना का लक्षण तुम्हें बताया है प्राय वही अपना धर्म है इसके अनुष्ठान मात्र से मनुष्य नरक में नहीं जाता सुपूजित होने पर भगवती जगदम्बा संसार रूपी समुद्र से मनुष्यों का उद्धार कर देती है